आज 11 मई 2017 गुरुवार का दिवस है और हरिहत् आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है जैसा कि आप जानते हैं हम काश्मीर श्वर दर्शन का अध्ययन करने के क्रम में स्पंद कारिका का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले चार हफ्ते से इसी का अध्ययन जारी है स्पंद शास्त्र काश्मी शिव दर्शन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसके रचयिता माना जाता है कि वसुगुप्त स्वयं थे जिन्होंने शिवसूत्र प्राप्त किए थे सीधे सीधे शिव जी से शिवसूत्र प्राप्त किए थे उन्होंने इनको रचा था और उन्होंने इसका ज्ञान सबसे पहले अपने शिष्य भट्ट कल्लट्ट को दिया था कुछ विद्वानी मानते हैं कि शिवसूत्र के ज्ञान प्राप्त कर भट्ट कल्लट्ट ने इसको लिपिबद्ध किया था लेकिन इन बातों से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता कि उसकी महत्ता कोई कम नहीं होती क्योंकि जैसे शिवसूत्र शिव के स्वरूप को समझने का सर्वोत्तम ग्रंथ है वैसे ही शक्ति के स्वरूप को समझने का सर्वोत्तम ग्रंथ अगर है तो इस स्पंदि का है काश्मीर शिवदर्शन के शिव कोई मंदिर में या स्वर्ग में या कैलाश पर बैठे शिव नहीं हैं वो हम सबके अनिवार्य स्वरूप का नाम शिव अनिवार्य शब्द को यहाँ पर थोड़ा सा समझना जरूरी है अनिवार्य का शाब्दिक मतलब होता है जिसका निवारण न किया जा सके जैसे मैंने चश्मा पहना है इस चश्मे का निवारण संभव है इसको चश्मे को निकाल के रख सकते हैं ये अनिवार्य स्वरूप नहीं है मेरा अने जिसके बिगर मैं मैं नहीं हूँ वो शिव इसको समझने की और अच्छे तरीके से समझें अगर कल मेरे बाल बहुत सारे थे अब मैं बिल्कुल बालों से मुक्त हो गया गंजा हो गया तो भी मैं वही हूँ जो था पहले मैं बच्चा था किशोर हुआ जवान हुआ आयु वृद्ध भी हो गया तो भी मैं वही हूँ जो था इसलिए बचपना मेरा अनिवार्य स्वरूप नहीं है जवानी में मेरा अनिवार्य स्वरूप नहीं है क्योंकि ये स्वरूप तो बदल गए वृद्धावस्था ही ये भी बदल जाएगी मृत्यु में बदल जाएगी इस तरह से कोई अनिवार्य स्वरूप होता है जो न बदले और इस अनिवार्य स्वरूप को खोजने का एक पारमार्थिक कारण है कि वही एक संदर्भ बिंदु है जिसके आसपास पूरा ब्रह्मांड विकसित है हम कहते हैं विकसित है तो किसका संदर्भ में विकसित है क्योंकि पूरा संसार सापेक्षिक है हम कहें कि ये व्यक्ति अच्छा है तो किसी बुरे की तुलना में अच्छा है हम कहते हैं ये गरीब है तो किसी अमीर की तुलना में गरीब है हम कहते हैं वो नज़दीक है तो किसी दूर वाले की तुलना में वो नज़दीक है ये शहर बड़ा है तो किसी छोटे शहर की तुलना में वह शहर बड़ा है संसार में सब कुछ सापेक्षिक लेकिन कोई ऐसा है संदर्भ बिंदु जिससे पूरा ब्रह्मांड को संदर्भित तो किया तो जा तो सके तो जिसका रेफरेंस लेके पूरे ब्रह्मांड को परिभाषित किया जा सके वही अचल बिंदु जो न कभी बदले न कभी जन्में न कभी मरे न कभी उसमें कोई परिवर्तन हो उस अपरिवर्तनशील तत्व की खोज का नाम ही अध्यात्म है और जब हम उस अपरिवर्तनशील तत्व को अपने स्वरूप के रूप में समझ लेते हैं कि मैं वही हूँ तो हमारा मानव जन्म सार्थक हो गया कि हम जीते जी जीवन मुक्त हो गए क्योंकि वो तत्व जब हम अपने आप को वो तत्व समझते हैं तो हम किसी भी कर्म के लिए अब और ज़िम्मेदार नहीं ठहराए जा सकते और जैसे ही हमारे कर्मों का लेखा जोखा शून्य हो जाता है तो उसी तरह से हम शिव में विलीन हो जाते हैं जैसे कि एक सरिता समुद्र में विलीन हो जाती है जब तक हम उस रेफरेंस पॉइंट को या संदर्भ बिंदु को नहीं खोज पाते तब तक हम विचलित रहते हैं कैसे विचलित रहते हैं कि जैसे एक नाव को दूसरी नाव से बांध दें इस उम्मीद में कि मेरे नाव कहीं डूब ना जाए मैं दूसरी नाव से बांध लूँ मुझे डर लग रहा है लेकिन अगर वो डूबेगी तो तुम न भी डूबने वाले हो तो डूब जाओगे इस तरह से हम संसार में जो जो सहारे लेते हैं मोह के सहारे प्रेम के सहारे धन के सहारे भौतिक जितने सहारे हैं उसमें अनिश्चित अनिश्चितता है निश्चितता कहीं भी नहीं जैसे हमने किसी के सहारे पर ये है इसलिए मैं बेफिकर हूँ लेकिन वो अपने आप में निश्चित नहीं है तो हम उसके सहारे से बेफिक्र कैसे हो सकते इसलिए जब वो नाव का अगर आप किसी स्थिर खूट से पेड़ से बांधोगे किनारे ला तो फिर आप निश्चित हो सकते हो कि जब वो अचल है तो मेरे नाव भी अचल है आप कहीं जाएगी नहीं तूफान में डूबेगी नहीं घूमेगी नहीं लेकिन ये अचलता स्थिरता तभी आ सकती है कि जब हम उस परिवर्तनशील संसार के बीच में उस अपरिवर्तनशील तत्व का खोज सकें या हम उसको अपने स्वरूप के रूप में जान सकें कि मैं वो हूँ इसलिए अनिवार्य शब्द बड़ा महत्वपूर्ण इसेंशियल नेचर अनिवार्य स्वरूप जब मैं एक हाथ अगर मेरा कल किसी दुर्घटना में कट जाए तो भी मैं वही रहूँगा जो अगर उस दुर्घटना से बच गया तो भी कहेंगे ये तो वही डॉक्टर रुपता है क्योंकि मैं उस हाथ की वजह से नहीं पहचाना जा रहा मेरी पहचान सचमुच में उस चैतन्य की वजह से है जो मेरे अंदर है वो जैसे ही चैतन्य निकल जाता है तो फिर कोई ये नहीं कहता है डॉक्टर गुप्ता वो ले लाश पड़ गए क्योंकि जब तक वो चैतन्य है तब तक ही आपके वास्तविक पहचान है लेकिन हमारी नज़र अद्वैतवादी न होने की वजह से भेदवादी होने की वजह से इस सत्य से हम महरूम हो जाते हैं सत्य से वंचित हो जाते हैं कि हम वास्तव में किसी भी चीज़ को पहचानते हैं उसके अनिवार्य स्वरूप के कारण निवार निवारण हो सके उस स्वरूप के कारण नहीं पहचानते मैं चश्मा अगर निकाल लूँ तो उससे मेरे स्वरूप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरा एक बाजू टूट जाए कट जाए तो भी मेरे वास्तविक स्वरूप पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे अनिवार्य स्वरूप के अंग नहीं है इसलिए मेरा पूरा शरीर भी मेरा अनिवार्य स्वरूप नहीं है न मेरा मन न मेरी बुद्धि न मेरा अहंकार ये मेरे अनिवार्य स्वरूप नहीं है क्योंकि मन बुद्धि और अहंकार अंतकरण को ऊर्जा देने वाला भी वही hmm! मेरा अनिवार्य स्वरूप है जिस बिंदु पर आधारित या जिस बिंदु से ऊर्जा प्राप्त मन करता है उसी से तन करता है उसी से अहंकार भी करता है उसी से मेरी बुद्धि भी ऊर्जा प्राप्त करती है इसलिए मेरा अंतकरण मन बुद्धि अहंकार वो जिससे ऊर्जा प्राप्त करता है वही मेरा अनिवार्य स्वरूप है क्योंकि मन मर जाएगा बुद्धि मर जाएगी शरीर खत्म हो जाएगा लेकिन मेरा अनिवार्य स्वरूप कभी भी समाप्त नहीं होगा और एक अनिवार्य स्वरूप का एक नॉस्टेल्जिया होता है नॉस्टेल्जिया का मतलब होता है घर लौटने की ललक जैसे हम कहीं विदेश चले जाएं तो बड़ी याद आती कि घर चलो जब नए नए हॉस्टल में रहने लगे थे तो घर आने की याद आती है कि अरे चलो घर चले इसी को एक अंग्रेजी में शब्द है नॉस्टेल्जिया हिंदी में शायद इसका कोई मुझे ठीक से पर्याय अच्छी ध्यान नहीं लेकिन एक आत्मा का नोस्टेल्जा होता है कि उस परमात्मा से मिल जाए उसको एक ललक है एक तड़फ है एक लॉन्जिंग है कि मैं वापस जाके उस जगह चली जाऊं जहाँ से मेरी उत्पत्ति हुई है जैसे एक छत्र को खोलो तो हर ताड़ी जो नीचे से ऊपर गई उसकी एक ललक होती है कि वापस सभी केंद्र में आ जाए जैसे तुम तो मटन दरवाजा तो फट से वापस बन जाए हमारी भी एक आंतर की एक ललक है एक इच्छा है एक चिर प्रतीक्षित इंतजार है कि मैं वापस अपने देश चलूँ और मेरा देश वही है जो जहाँ से मैं आई थी तो यही आत्मा की नॉस्टेल है इस तरह से हम अपने अनिवार्य स्वरूप को जब समझते हैं तो हम उन समस्त कर्म फलों से मुक्त हो जाता है वो तो कर्मफल फिर हमें कुछ भी पुनर्जन्म देने की क्षमता नहीं रखती जैसे कि अगर हम चने के बीजों को लेके भून दें एक बार और फिर बो दें खेत में जाके तो एक भी पेड़ नहीं उगेगा क्योंकि वो भ्रूण उसका मर जाएगा ऐसे ही कर्मफल तभी फलित होते हैं जब तक ज्ञान की अग्नि में वो भूने नहीं गए जिस दिन वो ज्ञान के अग्नि में भून दिए गए उसके बाद में उनमें फल देने की क्षमता समाप्त तो हो जाती है हमने कर्म तो कई ऐसे किए हैं जो अभी हजारों जन्म बाकी हैं उनके फलों को भोगने के कभी छिपकली बनेंगे कभी कुत्ते बनेंगे कभी पेड़ बनेंगे तो हज़ार साल तक वहीं टंगे रहेंगे पता नहीं हमने क्या क्या कर्म किए हमको स्वयं नहीं मालू और अभी भी हम करते चले जा रहे लेकिन जब हम इस कर्म फलों के पैदा करने के मूल कारण कर्म फल के बीज कलमश बीज जिन्हें कहते हैं उनको हम ज्ञान की अग्नि में अगर भून देते हैं अगर ज्ञान प्राप्त हो जाता है ये हमको अपने स्वरूप का ज्ञान ज्ञान मतलब अपने स्वरूप का ज्ञान इसेंशियल नेचर अनिवार्य स्वरूप का ज्ञान स्वरूप का ज्ञान तो हमको भी है कि हम बड़े सुंदर दिख रहे हैं हम तो गोरे गोरे हैं हम तो जवान हैं ये स्वरूप का ज्ञान तो हमको सबको है लेकिन ये अस्थिर ज्ञान है क्योंकि इसमें स्थिरता नहीं है ये ज्ञान हमारा बदलने वाला ज्ञान हम इस संसार में बदलने वाली चीज़ की परवाह नहीं कर रहे हैं बदलने वाली चीज़ की परवाह नहीं करता ये कभी नहीं कहता कि आपके नाव को उस दूसरे नाव से बांध दो जो खुद अस्थिर है हम तो उस खूटे की तलाश कर रहे हैं जिस खूटे से बांधने के बाद आंधी आए तूफान आए बाढ़ आए जब शांत हो तो हमारे को हमारे नाव वहीं पर मिल जाए तो हम उस खूटे की तलाश कर रहे हैं जो बदलता नहीं न वो बचपन में छोटा होता है ना बुढ़ापे में बुढ़ा होता है न जवानी में बड़ा होता है वो एक स्थिर तत्व है इसलिए अध्यात्म की अगर सबसे संक्षिप्त में परिभाषा कहें तो वो है इस बदलते हुए संसार में एक स्थिर तत्व की खोज जिसके आसपास से संसार घूम रहा है उस केंद्र की खोज केंद्र कभी नहीं घूमता आप घट्टी को पीछे चले जाओ लेकिन जो केंद्र है उसका वो स्थिर होता है अगर वहाँ गेहूँ भी अगर चिपक गया तो वो पिस्ता नहीं क्योंकि वो केंद्र जो है वही है जो स्थिर है तो केंद्र के करीब करीब जैसे आते चले जाओगे स्थाई तो बढ़ता चला जाता है और केंद्र पूर्ण स्थिर होता है और हमारी खोज है केंद्र की उस केंद्र की खोज जो पूर्णतः स्थिर तो हम ये जो स्पंद शास्त्र पढ़ते हैं ये क्या है ये ब्रह्मांड क्या है कैसे बना और कैसे वापस अपने स्वरूप में समाया इस बात को समझने के लिए स्पंद शास्त्र की पढ़ाई की जाती है क्यों ऐसा कि इस ज्ञान को प्राप्त करके इस बात को जान के कि ब्रह्मांड का स्वरूप क्या है कैसे बना हम अपनी यात्रा तय कर सकते हैं क्योंकि आप अगर जंगल में हो रास्ता नहीं मालूम तो चाहे आपके पैरों में क्षमता हो तो भी हम भटक जाएंगे आप चल सकते हो घर आपका 10 किलोमीटर है आप 10 किलोमीटर चलने की क्षमता रखते हो लेकिन आपको दिशाहीनता है तो फिर आप फिर भी भटक जाओगे लेकिन कब नहीं भटोगे जब आपके सामने नक्शा है आप जानते हो कि इस रास्ते से जाके हम अपने घर पहुंच जाएंगे तो आत्मा का जो नौस्तल आत्मा की जो ललक है वापस अपने घर लौटने की तब ही ये पूरी हो पाती है कि जब हमें इस ब्रह्मांड का नक्शा मालूम कि हम कहां से आए हैं हमारा घर कहां है और वो स्थिर तत्व तो जिसको हम खोज रहे हैं वो कहाँ है क्योंकि ये खोज आँख से कान से नाक से पैरों से हाथों से संभव नहीं है क्योंकि आँख कान हाथ पैर नाक ये सब कुछ के पीछे खड़ा है वो आत्मतत्व इन सबको ऊर्जा दे रहा है अगर हम बाहर खोजेंगे तो हमको संसार संसार मिलेगा और इसके लिए हमको एक अंतर यात्रा करना पड़ेगी अंतर्मुखित्व पैदा करना पड़ेगा समस्त इंद्रियों को इंट्रोवर्ट करना पड़ेगा भीतर की तरफ मोड़ना पड़ेगा तब ही हमको वो यात्रा शुरू हो सकती विज्ञान की यात्रा बाहर की अंतरिक्ष की है ब्रह्मांड के स्वरूप की है इसके भौतिक नियमों की है लेकिन ये यात्रा जड़ संसार की है ये यात्रा चेतन संसार की नहीं है जड़ संसार की यात्रा अंदर की यात्रा चेतन संसार की यात्रा है आत्मा की यात्रा है और ये बात विज्ञान सम्मत भी होने लगी है क्योंकि विज्ञान के नए प्रयोग अब चेतना को भी अपने गिनती में गणित में लेने लगे और तभी ये बात समझ में आने लगी है कि जैसे जड़ संसार बिल्कुल नियमों का पालन करता है भौतिक शास्त्र के चेतन संसार ऐसे नियमों का पालन नहीं करता और यही पालन न करना ही शिव की स्वतंत्रता है क्योंकि वो नियम बना सकता है नियमों के अधीन नहीं हो सकता क्यों? क्यों वो बादशाह है स्वामी है वो किसी नियम को तोड़ने की क्षमता रखता है जैसे आप एक पत्थर को अगर निश्चित बल से फेंकोगे तो तय है कि कितने दूर जाएगा आप दस बार प्रयोग करोगे दसों बार वही परिणाम आएगा लेकिन किसी मित्र को आप एक थप्पड़ मारेंगे तो एक जैसे परिणाम नहीं आएंगे अलग अलग परिणाम आएंगे वो एक के दो थप्पड़ भी मार सकता है आपको या प्यार से पास में बिठा के पूछ भी सकता है कि भैया आज तेरी तबीयत तो ठीक है हमको नहीं मालूम कि क्या परिणाम आए क्योंकि उसके अंदर एक स्वतंत्रता है शिव जैसे पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है जो ब्रह्मांड की रचना करता है लेकिन एक सीमित स्वतंत्रता है और ये स्वतंत्रता की मात्रा का ही फर्क है अन्यथा शिव आप ही हैं आप स्वतंत्र आज यहाँ आए आते आते मूल नहीं आते आपकी मौज आपकी मर्जी आप न आते आते एकदम मन के नहीं चलेंगे आपकी मौज आपकी मर्जी और ये मौज मर्जी ही आपके शिवत्वता को सिद्ध करती कि आप में शिवत्वता है अगर शिवत्ता नहीं होती तो आप भी जड़ पिंड की तरफ किसी ने धक्का दिया तो आप चले जाते जब तक कि कोई रोक नहीं हम जड़ पिंड नहीं हैं हम चेतन पिंड है और यही चेतनता हमको शिवता प्रदान करती है और यहीं पर हम शिव हैं इस बात को समझने के लिए अभी हम सबसे पहले जब शिव सूत्र इसका स्पंद इस सूत्र का अध्ययन शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम कहते हैं कि जिस केंद्र से समस्त संसार आविर्भूत हुआ है और जिसके खोल आंख खोलने और बंद करने मात्र से कि संसार अपना स्वरूप ग्रहण करता है और वापस उसी स्वरूप में समा जाता है उस शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ इस तरह हम भटकने से बच जाते हैं क्योंकि हम पहले सूत्र में ही तय कर लेते हैं अपनी दिशा क्या है अंतरयात्रा अंतरयात्रा में हमको क्या खोजना है वह रेफरल पॉइंट स्थिर चित्त स्थिर बिंदु जहां से कि ये ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुई है तो यश उन्मेष निमेशाभ्याम जगत प्रलयदय तम शक्ति चक्र विभ प्रभव शंकरण स्तुमा मैं उस शंकर को प्रणाम करता हूं जिससे सारा संसार उन्मेष से पैदा हो जाता है और जिसके निमेश के द्वारा वो संसार वापस उसके अंदर में समा जाता है तो ये मेरा प्रणाम करना द्वैतवादी प्रणाम नहीं है ये अद्वैतवादी प्रणाम है क्या फर्क है जब तक मेरी नजर में अपने बराए अच्छे बुरे भिन्नता भरे लोग हैं भिन्नता भरी मेरी नज़र है तब तक मैं केंद्र से दूर हूँ मैं तो केंद्र की यात्रा करता हूँ तो उस केंद्र को प्रणाम करता हूँ क्योंकि मैं केंद्र से दूर हूँ जिस वक्त मैं केंद्र में हूँगा तो फिर उसको प्रणाम करना ही संभव नहीं अपने आप को प्रणाम कैसे करेंगे हम क्या मैं अपने आप को साष्टांग प्रणाम करूँ तो कैसे करूँगा संभव नहीं हो पाएगा लेकिन मैं चूँकि केंद्र से दूर हूँ अभी मेरी नज़र में भेद है मेरी नज़र में दोष है तब तक मैं शंकर को प्रणाम कर सकता हूँ लेकिन जब मेरी यात्रा पूरी हो गई तो फिर प्रणाम करने वाला प्रणाम और प्रणम में ये सब एक हो जाते हैं ये तीन में रह जाते हैं प्रणाम करने वाला जो प्रणम में है और जो प्रणाम करने की क्रिया है ये तीनों की त्रिपुटी मिल जाती है। क्योंकि तीनों एक ही श्रोत से निकले हैं जैसे शिव का त्रिशूल एक ही डंडे से फिर तीन निकलते हैं एक प्रणाम करने वाला निकलता है एक में एक में प्रणाम निकलता है और एक में प्रणम में निकलता है इस तरह से संसार तीन भागों में बढ़ जाता है जिसको प्रमेय संसार प्रमात्र संसार और प्रमाण संसार इस तरह से हम तीन भागों में बांटते हैं एक मटकी रखी है तो प्रमेय है मटकी को देखने वाला प्रमात्र है और उसको मटकी को देख कर, उस मटकी को तस्दीक करने वाला ज्ञान वो प्रणाम प्रमाण इसलिए ये तीनों हमको भिन्न प्रतीत होते हैं लेकिन एक बात हाँ से समझें हम कि जब केंद्र से ही निकली है सारी धाराएँ एक ही बिंदु से निकली है पहले पंच पंचमहाभूत बने फिर उसमें चैतन्यता घुसी उससे जीव बना पंच कंचुक बने जिन्होंने हमको अपने वास्तविक स्वरूप से दूर किया उसके बाद हमने उस संसार में प्रमेय संसार बना या सबसे पहले प्रमात्र संसार बना फिर प्रमाण बना और फिर प्रमेय संसार बना यानी सब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि संसार में वस्तुएं पहले बनी और वस्तुओं को बनाने वाला बाद में बना क्या कभी सोच सकते हो कि मटकी पहले बनी कुमार बाद में बना ऐसा हो ही नहीं सकता कुमार पहले बनेगा और मटकी हमेशा बाद में बनेगी और मटकी कहाँ बनती है पहले कुमार के अंतर में बनती उसके विमर्श में बनती है मटकी जब वो निर्णय लेता है कि मुझे आज एक मटकी बनाना है उसके मन के अंदर उसके चित्त के अंदर वो मटकी एक आकार ग्रहण कर लेती मुझे इतनी बड़ी मटकी बनाना है उसके ये गुण होना चाहिए उसमें ये रंग होना चाहिए और तब वो उस मटकी को जन्म देता है मिट्टी लाता है पानी लाता है चाक पे घुमाता है और मटकी को जन्म देता है ये उसका वैसी ही क्रिया है जैसी शिव इस ब्रह्मांड को बनाता है वो अपने अंतरविमर्श में इस ब्रह्मांड को सबसे पहले बना फ़र्क ये है कि चूंकि कुमार समय और अंतरिक्ष से बंधा हुआ है इसलिए उसको पहले सोचने के बाद पहले मिट्टी लाना पड़ेगी एक बार पानी लाना पड़ेगी कहाँ चाक की व्यवस्था करना पड़ेगी उसे बनाना पड़ेगा फिर उसको सूखने का इंतजार करना पड़ेगा उसको रंगना पड़ेगा शिव के लिए इसे इंतजार की ज़रूरत नहीं वो जैसे ही ये इच्छा करता है वो मटकी बन जाती जैसे इच्छा करता पूरा ब्रह्मांड बन जाता है कारण हम चूंकि अंतरिक्ष से बंधे हैं इसलिए क्रम से बंधे हैं अंतरिक्ष और क्रम क्रम या समय और वो क्रम और अंतरिक्ष से नहीं बंधा है क्योंकि वो शून्य आयाम है इसलिए उसको हम एक नाम है परमेश्वर का विक्रम जो किसी क्रम से बंधा नहीं है इसलिए वो विक्रम कहलाता यानी वो विपरीत क्रम में भी काम कर सकता है कि पहले मटकी बना दे फिर मटकी बनाने वाले को बनाए क्योंकि वो तो जैसे ही चित्त में सोचता है वैसा वो बन जाता है इसलिए इस ब्रह्मांड को बनाने की क्रिया में किसी क्रमात्मकता की जरूरत नहीं है किसी विशिष्ट स्टेजेस की जरूरत नहीं होती वो इकाई के संसार का निर्माण अपने विमर्श में करता है और जब वो विमर्श करता है तो वो आनंद से भर जाता है कि मैं ब्रह्मांड को बना सकता हूँ इसमें सक्षम हूं और वही उसकी आनंद शक्ति है वही शक्ति जब संसार बनाने के लिए उन्मुख होती है उसी उन्मुखता का नाम स्पंद है उस संसार को बनाने के प्रति जैसे ही उन्मुख होती है उसकी आनंद शक्ति उसका नाम है स्पंद और जब वो संसार को समेट वापस अंतर्मुखी हो जाती है तो उसी का नाम है विमर्श या उसी का नाम है प्रकाश वो अस्तित्व किसी भी क्रिएशन से या रचना से मुक्त है वो सबको अस्तित्व दे सकता है स्वयं शून्य अस्तित्व इसलिए शिव शु, शून्य अस्तित्व है केंद्र में है किसी भी समय या अंतरिक्ष के बंधन से मुक्त है किसी भी क्रम के मजबूरी से मुक्त है अब हम यहाँ अपना सूत्र पढ़ते हैं न दुखम ये अगला सूत्र है पांचवा इसको हम एक बार हल्के से पढ़ चुके हैं पिछली बार इसको फिर से थोड़ा सा यहाँ रिपीट करते हैं ना दुखम ना ना न दुखम न सुखम यही ग्राहकों न च यहाँ न चाहती मूढ़ भावों अपनी तदस्थि परमार्थ था आप हाँ, परमार्थ की बात करते हैं उस परम अर्थ की बात करते हैं जिसको अभी हम खोज रहे हैं उसी स्थिर तत्व की बात करते हैं परम का मतलब होता है अल्टीमेट प्रॉपर्टी परम का मतलब होता है जिससे बड़ा और कुछ भी नहीं और अर्थ मतलब धन है ना सबसे बड़ा धन जिसको हम खोज रहे हैं क्योंकि जिसको मिल जाने के बाद पूरे ब्रह्मांड का मैं मालिक हो जाऊंगा तो फिर उससे बड़ा कौन सा धन है जो छोटे छोटे टुकड़ों में अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं उससे ज़्यादा धनवा दे सकता संभव ही नहीं इसलिए उस परम अर्थ की बात कर रहे हैं कि न चास्ती मूढ़ भावुअपि तदस्थि परमार्थ तब परमार्थ की बात करके परमार्थ की क्या क्वालिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं परमार्थ की क्या अभिलक्षण हैं तो परमार्थ के अभिलक्षण बताते हैं कि ना दुखम उस परमार्थ में कोई दुख नहीं है जब आप अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानोगे तो वहाँ पर जानोगे कि वहाँ पर कोई दुख नहीं है ना सुखम क्योंकि दुख और सुख तो एक ही सिक्के के दो पहलू जब सुख पैदा होगा तो दुख अपने आप पैदा हो जाएगा जैसे ही तुमको दिन दिन बनाया भगवान ने तो रात अपने आप बनी सुख बनाया तो दुख अपने आप आ गया क्योंकि दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं जब उन्होंने शून्य से सुख उधार लिया तो दुख क्रेडिट हो गया दुख को दुख का खाता भी बन गया क्योंकि अगर हम बैंक से कुछ दस रुपए लेते हैं तो हम देनदार हो जाते हैं। बैंक को क्रेडिट मिल जाती, जाती है आपको डेबिट मिल जाती है बैंक का लेनदार हो जाता आप देनदार हो जाते हो जैसे ही आपने सुख उधार लिया संसारी तो दुख भी आपने साथ ही साथ ले लिया क्योंकि आपने उससे जिम्मेदारी से, से बनी हो ही नहीं सकते इसलिए लेकिन वहां पर की बात करें हम केंद्र की तो वहां ना दुख है न सुख है ये दोनों चीजें तो संसार में उधार ली जाती है जैसे संसार बनता है और दुख पैदा होता है तो सुख भी पैदा हो जाता यत्र है नत्र का मतलब होता है उस परमार्थ की बात करें कि उस परमार्थ में न ग्राहियों ग्राहकों न चाहिए वहां पर न तो मटकी है न कुमार है ग्राही का मतलब होता है मटकी जिसको हम ग्रहण कर सकते हैं सांसारिक वस्तु के रूप में वो ग्रही हैं और न ग्राहक वहाँ पर कुमार भी नहीं क्योंकि ये दोनों तो उसके ही स्वरूप हैं दोनों तो उसी से निकले हैं कुमार भी उससे निकला है मिट्टी भी उससे निकली है मटकी भी उससे निकली है ये तीनों चीज़ें जिसको हम तीन भिन्न भिन्न भिन रूप समझते हैं वास्तव में एक ही पारमार्थिक सत्ता के तीन अलग अलग रूप हैं वही पारमार्थिक पारमार्थिक सत्ता मिट्टी भी बनती है मटकी भी बनती है और वाय वही पारमार्थिक सत्ता वही परमार्थ जिसके बारे में लिखा है वही परमार्थ कुमार भी बनता है इसलिए न दुखम वहाँ पर न दुखे न सुखम य ग्राह्यों ग्राहकों न चाह वहाँ पर ग्राह्य और ग्राहक प्रमार्थ प्रमेय दोनों नहीं है न चाहती मूढ़ भावों की अब उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि जहाँ पर के ना सुख है ना दुख है तो ऐसा तो नहीं वो बेवकूफ़ है मूढ़ है क्योंकि एक मूर्ख जो कुछ भी नहीं समझता वो कभी दुखी नहीं होता जो मूर्ख कुछ भी नहीं समझता वो सुखी भी नहीं होता अगर एक व्यक्ति जो मानसिक रूप से विकलांग है जिसको सुख दुख की कोई संवेदना नहीं है जिसको हम मूढ़ बोलते हैं संस्कृत में उसके लिए शब्द हैं मूढ़ मूढ़ है मूड। मूड वो जिसको सुख दुख की संसार की संवेदनाएँ नहीं होती वो मूढ़ कहलाता है तो ऐसा तो नहीं कि आप किसी मूड़ की बात कर रहे हो कि मूड़ कोई परमार्थ बोल रहे हो तो वो कहते हैं मूढ़ भाव नहीं है इसको वो कैसे सिद्ध करेंगे कि मूढ़ भाव नहीं है आप जब सोते हो मैं जब सोता हूँ तो उस समय में मूढ़ता मेरा स्वभाव होती उस समय में कोई मुझे गाली दे दे कोई उस समय मेरी तारीफ कर दे मुझे क्या पता मैं तो गहरी नींद में सो रहा था मैं तो मूड़ था लेकिन जब मैं सो के उठता हूँ तो बोलता हूँ बड़े आनंद से होया आज बड़ा रिलैक्स हो गया बजा आ गया गहरी नींद आई तीन घंटे सोया, लेकिन तीन घंटे में सारी थकान उतर गई इसका मतलब कि उस नींद में मूड़ नहीं थी आत्मा मूड़ नहीं थी क्योंकि वो आत्मा तो वो आनंद ले रही थी नींद का आत्मा जाग रही थी आपकी वो जो परमार्थ था आपके भीतर जो स्थिर तत्व था जो रेफरल पॉइंट था वो अगर सो जाता तो फिर हम उसको रेफरल पॉइंट ही नहीं बोलते क्योंकि वो भी बदलने वाला हो जाता कभी जागता कभी सोता तो है भाई तो कहें का रेफरल पॉइंट हम तेरे से काम होकर तो, तो सोया मिलेगा लेकिन उस समय वो कभी सोता भी नहीं है और कभी जागता भी नहीं कभी दुखी भी नहीं होता सुख भी नहीं होता इसलिए वो मूढ़ भाव था उस मूढ़ भाव का भी वो तो आनंद ले रहा था उस मूढ़ भाव का भी आनंद लेती आत्मा सुख का भी आनंद लेती और दुख का भी आनंद लेती वो तो आनंद में सदा डूबी रहती है इसलिए हमारा वास्तविक स्वरूप आनंद जिसको अंग्रेजी में ब्लस बोलते हैं, जो सुख है उसका विलोम है दुख लेकिन आनंद का कोई विलोम संस्कृत शास्त्र में नहीं है किसी भी डिक्शनरी में आनंद का कोई विलोम नहीं क्योंकि आनंद का विलोम हो ही नहीं सकता आनंद में से कितना भी आनंद निकालो निकलने वाला भी आनंद रहेगा जो बच जाएगा वो भी आनंद रहेगा पूर्ण उच्च पूर्ण से पूर्णमाधा है पूर्ण में वा वैशिष्य थे आप कितना भी आनंद निकाल लो तो भी निकलने वाला भी पूर्ण आनंद है और जो बच जाएगा वो भी पूर्ण आनंद है क्योंकि उसमें पूर्णता में कोई कमी नहीं आएगी तो आध्यात्म की पूर्णता की परिभाषा वो है जो कभी अपूर्ण नहीं हो सकती जैसे आपके घर में मटकी भर के खीर बनी और आधी कोई आपका पड़ोसी ले लिया तो उसके पास भी आधी खीर और आपके पास भी आधी खीर है अब पूर्ण ना, आपके पास रह गए ना पड़ोसी के पास पूर्ण है ये सांसारिक ज्ञान है लेकिन आनंद वो ऐसा है कि उसमें से कितना भी कोई ले जाए वो भी पूर्ण आनंद में होगा और जो बचेगा वो भी पूर्ण आनंद रहेगा इसलिए वो मूढ़ भाव जो है वो भी हमारा आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है न दुख न सुख न मूढ़ भाव क्योंकि मूढ़ भाव के बारे में हमको शंका हो सकती है कि भाई जहाँ वो न सुख है न दुख है संवेदनहीन है वो तो, तो मूढ़ है मूर्ख है लेकिन वो मूढ़ नहीं है क्योंकि वो मूढ़ता का भी आनंद लेता है वो आनंद मग्न इसके आगे वो कहते हैं यतः करण वर्गो यम विमूढ़ो अमूढ़ स्वयं चक्रेणा चक्रेण प्रवृत्ति स्थिति समृत्ति ये कहते हैं कि यतः करण वर्गो करण वर्ग क्या है हमारे को तेरह इंस्ट्रूमेंट दिए हैं परमेश्वर ने इस शरीर में तेरह इंस्ट्रूमेंट यानी तेरह औजार दिए हैं जिसके द्वारा हम संसार को देख सकते हैं संसार को जान सकते हैं और संसार में कुछ कर्म कर सकते हैं और उसके परिणाम हमको कर सकते हैं ये खेल है जैसे कई बार आप पत्ते खेलोगे तो आपको तेरह पत्ते आपके हाथ में दे दिए तेरह है इसके से बावन पत्तों के खेल में तेरह तेरह पत्ते बांट देते हैं हम ब्रिज खेलते हैं रमी खेलते हैं इस तरीके से परमेश्वर ने भी आपको तेरह इंद्रियाँ दी पाँच जिनसे आप संसार जो उसने बनाया है उसी का ज्ञान प्राप्त करता है पाँच इस संसार में वो कुछ कर्म करता है और तीन वो अपने आप को तोलता है और तय करता है निर्णय लेता है पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं आँख नाक कान त्वचा और जीभ। पाँच कर्मेंद्रियाँ हैं हाथ पैर पायु उपस्थ और वाणी ये पाँच हमारी कर्मेंद्रियाँ और इसके अलावा तीन अंतकरण हैं जो ठीक कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट (सीपीयू) की तरह काम करते हैं जो बाहर से आने वाली जानकारी वहाँ जाती है, और उनसे फिर वो कर्म करता है जैसे किसी ने आपको दी गाली और आपने बदले में दी गाली तो क्या हुआ जो जानकारी आई वो आपके कान के जरिए शरीर में गई वो कहाँ गई अंतकरण में गई अंतकरण ने ये बात मन को सौंप दी मन ने कहा कि दो विकल्प हैं या तो तुम भी गाली दे दो या उसको प्यार से बिठा कर पूछो कि भैया क्या समस्या है बुद्धि ने कहा कि अभी तो मेरा दिमाग खराब है अभी तो मैं बराबरी इनसे गाली दूंगा उसने एक निर्णय ले लिया और फिर आपने गाली दे दी ये कर्मेंद्रीय जीवान ने गाली दी तो हम संसार में कुछ भी करते हैं तो इन पाँच इंस्ट्रूमेंट से करते हैं हाथ पैर पायु उपस्थ और वर्ण इन पाँच से ही कुछ न कुछ कर्म किए जाते हैं और पांच तरह से हमको जानकारी मिल सकती है जो पांच तरह की जो जानकारियाँ हैं वो हमको या तो आँख से मिलती है नाक से मिलती है कान से मिलती है या त्वचा तो से मिलती है तो ये हमारे ज्ञानेंद्रिय पांच पांच कर्मेंद्रियाँ और तीन अंतःकरण हैं मन बुद्धि और अहंकार मन संकल्प विकल्प देता है बुद्धि निर्णय लेती है और अहंकार ये हमको एक व्यक्तित्व प्रदान करता है व्यक्ति बनाता है कि मैं एक इंडिविजुअल बनाता है कि मैं हूँ और मैं क्या हूँ ये हमारा सामान्य अहंकार देह अहंकार कहलाता है या पशु अहंकार कहलाता है मैं शरीर यही अहंकार जब उच्च कोटि का होता है तो बोले नहीं मैं आत्मा हूँ लेकिन सर्वोच्च कोटि का होता है तो वो कहता है पूरा ब्रह्मांड में ही तो मुझसे अलग क्या है क्योंकि उसी ने ये क्रिएट किया है और वही जब देखेगा तो उसको अपना क्रिएशन अपने ही रूप में दिखाई देगा इसका एक उदाहरण एक सामान्य व्यक्ति के हृदय में एक दर्द हुआ उसने देखा एक विसंगति देखी कि वो खुद तो एयर कंडीशन कार में जा रहा है और सामने धूप के अंदर एक लड़की नंगे पैर चल के जा रही तो उसके हृदय में एक दर्द पैदा होता कि एक किसी भी संगति है संसार उसके हृदय में एक दर्द पैदा होता है अब आप फर्ज करो कि ये जो कार चलाने वाला एक रशियन है या एक अमेरिकन है या एक निमाड़ी है या एक मालवी है दर्द का कोई भाषा है क्या दर्द की कोई भाषा नहीं उसके हृदय के अंदर जो दर्द पैदा होगा वो परावाणी में पैदा होगा परावाणी शिव की वाणी है जो भाषा की किसी भी सीमा से पर है क्योंकि वो जो दर्द है उसके अंदर अंतस के अंदर जो दर्द पैदा होता है वो दर्द सबके हृदय में एक जैसा होता है चाहे वो किसी भी मातृभाषा का स्वामी हो उसको उसकी मातृभाषा कुछ भी हो लेकिन उसके अंदर के अंदर के अंदर जो दर्द पैदा होता है उसकी अपनी कोई भाषा उसके बाद क्या होता है उसके बाद वो घर जाता है उसको वो दर्द पीछा नहीं छोड़ता है वो सोचता कैसी विसंगति संसार में उसे घर बैठे बैठे आंखों से आँसू आने लगते फिर वो सोचता है कि इस दर्द से निजात कैसे मिलेगी तो उसके हृदय के अंदर एक कविता जन्म लेने लगती उस कविता में अब उस दर्द की जो भावना थी जो वाष्प की तरह थी वो उसकी बूंदों की तरह जमा होने लगती अब वो एक स्वरूप लेने लगती उसके बाद में उसके कवि हृदय के अंदर एक भाषा में उसकी अभिव्यक्ति शुरू होती जो अभी भी अंदर ही सब कुछ अंदर ही हो रहा है बाहर कुछ नहीं आया अभी तक उसके अंदर एक भाषा में अभिव्यक्ति शुरू होती अब यहाँ पर फ़र्क आ गया रशियन होगा तो अपनी भाषा में अभिव्यक्त करेगा एक निमाड़ी कविता लिखने वाला निमाड़ी की भाषा में अभिव्यक्ति करेगा जो अंग्रेज होगा तो अंग्रेजी में करेगा संसार की कोई भी भाषा का जो जानकार है वो अपनी अपनी भाषा में उस दर्द के अभिव्यक्ति करेगा अभी तक भी यह अभिव्यक्ति अंदर है ये भिन्नता चालू होगी पहले जो दर्द था उसमें कोई भिन्नता नहीं थी शुद्ध सोने की तरह था उसमें कोई भिन्नता नहीं थी उसके बाद में उसमें भिन्नता आने लगी उस भिन्नता के अंदर वो अपना स्वरूप ग्रहण करने लगी उसके बाद में वो भाषा ग्रहण करती वो भिन्नता अपनी पूर्णता को प्राप्त करने लगती है लेकिन उसका कविता का जब प्रसव होता है कागज के ऊपर वो जन्म लेती है उस समय वो पूर्णता पूर्णतः भिन्नता प्रदान कर देती है, और कवि और कविता अलग हो जाते है कवि और कविता जो कभी एक थे कोई फर्क नहीं था वो कवि और कविता अब अलग अलग हो वो कागज पे गए वो कागज़ पर चली गई अब उस कविता में अगर आपने कुछ ऐसा लिखा जो किसी शासक को बुरा लगा किसी नेता को बुरा लगा उसने आपको अरेस्ट करवा दिया आपके मानहानि का दावा ठूक दिया क्योंकि अब आप जो कुछ किया है उसका कर्म का फल आपकी जिम्मेदारी है। तो संसार में जो चीज आपसे बाहर आ गई आपके विमर्श से बाहर आ गई वो आपने कर्मफल पैदा किया। कर अब आपने जो कुछ किया है उसकी जिम्मेदारी आपकी क्योंकि आप अपनी वाणी से अपने हाथों से कुछ कर कर्म किया हम अभिन्नता से भिन्नता का संसार पैदा यही संसार के जन्म की कहानी है ऐसे ही संसार में जन्मता है शिव अंतर विमर्श में ये पूरा ब्रह्मांड एक रूप ग्रहण करता है और धीरे धीरे कंडेंस होता है धीरे धीरे वो पिंडों का रूप लेता है और जीवित और मृत पिंड यानी जड़ और चेतन संसार के रूप में ये संगनित होता है यही संगणित ऊर्जा इसी का नाम है ब्रह्मांड लेकिन ये ब्रह्मांड शिव के अपने विमर्श से अहंकार से अलग नहीं है तो बनाने के बावजूद शिव जानता है कि मैं ही तो कहूँ मैंने तो ये सब कुछ बनाया पहले कुमार बना फिर मटकी बनी इसलिए मटकी कुमार ने बनाई संसार हमने बनाया हम जो संसार देख रहे हैं इस बात को हमारा द्वैतवादी दिमाग एकदम स्वीकार नहीं करता जो हम संसार देख रहे हैं उसका हम निर्माण करते हैं और फिर देखते हैं हम अपने संसार का निर्माण स्वयं करते हैं और फिर हम उस संसार को देखते हैं जैसे एक बच्चा धरोधा बनाता है रेट का और फिर उसको देखता है फिर जब लगता है मन भर जाता है तो एक लात मारता है उसको फिर अब दूसरा बनाएंगे ऐसे ही हम अपना संसार बनाते हैं शिव ऐसा ही संसार बनाता है और वो शिव और कहीं नहीं है वो हमारे जो हमारा इसेंशियल नेचर है अनिवार्य स्वरूप है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे वही परमार्थ है वही रेफरल पॉइंट है वही संदर्भ बिंदु है वही ब्रह्मांड का एकमात्र निश्चल बिंदु है और उसी के संदर्भ में संसार व्यक्त संसार कहलाता है क्योंकि वो स्वयं एक जैसा स्थिर है संसार को व्यक्त करने के बाद भी वो वैसा ही है वो संसार को वापस रीऐब्जॉर्ब करने के बाद भी वो वैसा ही है संसार को अपने आप में जब समा लेता है तब भी उसके स्वरूप में कोई फर्क नहीं आता ये चीज़ बाहर रहे चाहे भीतर रहे उसके विमर्श में रहती है तो भी वो पूर्ण शिव है और बाहर निकल जाती, तो भी पूर्ण शिव है उसकी शिवत्वता में कोई फर्क नहीं आता क्योंकि वही एक ब्रह्मांड का स्थिर तत्व तो यही करण वर्ग है जो तेरह हमारे को दिए गए मन बुद्धि अहंकार पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच कर्मेंद्रिया और विमोड़ अमूढ़वत वो मूड़ को भी अमूढ़वत अपनी तरह बना देता है देखो आंख अपने आप में मूड़ है एक आँख को निकालो और टेबल पर रख दो क्या देखेगी ये नहीं देखी क्यों नहीं देखेगी कि इसको स्पंद इस का स्पर्श नहीं है जब तक उसको स्पंद का स्पर्श नहीं है कान सुन नहीं सकते आँख देख नहीं सकती नाक सूख नहीं सकती जिबान चख नहीं सकती चमड़ी स्पर्श नहीं कर सकती क्योंकि आँख तो एक चित्र बनाती है और संसार का चित्र दिखाती है पर दिखाती किसको है खुद थोड़ी ना देखती है किसी को दिखाती है जिसका प्रयोजन है देखने में एक देखने वाला तो अंदर बैठा है जिसको वो आँख उसके सर्वेंट है उसको दिखाती है कि भैया ये बाहर ऐसा चित्र बना उसको खुद को उससे कोई सरोकार नहीं तो विमूढ़ कौन है आँख कान नाक जबान त्वचा तो अच्छा, ये सब मूड़ हैं जो अपनी बात होती है मूड़ कहने जो संवेदनहीन है ये सारे संवेदना के अंग स्वयं संवेदनहीन हैं न जिबान में कोई संवेदना है न आँख में कोई संवेदना है क्योंकि अगर जिबान में संवेदना होती तो मुर्दे के जिबान भी बताती कि मीठा है कि नमकीन मुर्दे के कान भी सुनते कि अरे वहाँ क्या करण संगीत मुर्दे के आँख भी देखती कि क्या दृश्य है कि मेरी ये डोली कैसे निकल रही है लेकिन ये तो मूड़ है जितनी संवेदना की अंग हैं ये स्वयं मूड है इनमें अपने आप की कोई चेतना नहीं है लेकिन उनको चेतन बनाने वाला कार्य कौन कर रहा है उसके अंदर जो स्पंद है वही जिसकी किरणें करण वर्ग बनाती है इसी को हम कर्णेश्वरी चक्र बोलते हैं आध्यात्म में कि यही कर्णेश्वरी चक्र जो हमारे अंतर के अंदर से निकलता है जो ओरिजिनल प्रकाश है जिसको हम स्वयं प्रकाश बोल सकते ये प्रकाश बाहर से आने वाला प्रकाश नहीं है जैसे इससे आ रहा प्रकाश तो बिजली चली जाएगी तो प्रकाश गायब हो जाएगा। ये स्वयं प्रकाश नहीं वो स्वयं प्रकाश है और वही स्वयं प्रकाश संसार के समस्त अस्तित्व और प्रकाश का कारण है तो वो इन इंद्रियों को प्रकाशित करता है कान को नाक को आंख को मुंह को त्वचा को हाथ को पैर को इन सबको प्रकाशित करता है इसलिए वो मूड़ को भी अमूढ़वत बना देता है क्योंकि वो खुद तो अमूड है मूड़ नहीं है ये तो हम अभी पहले वाले सूत्र में देख चुके हैं कि मूर्ता उसका स्वभाव नहीं है वो न दुख उसका स्वभाव है न सुख उसका स्वभाव है न मूर्ता उसका स्वभाव है लेकिन मूड़ को भी वो अमूढ़वत बना देता है आंखें मूड हैं, नाक मूड़ है कान मूड़ है क्योंकि अपने आप में जड़ हैं कुछ भी नहीं लेकिन इनमें जब चेतना का स्पर्श होता है तो ये उनको अमूर्वध बना देती है और क्या होता है सहांतरेण चक्रण प्रवृत्ति स्थिति संवृत्ति इस अंतरचक्र यानी जो इससे प्रकाश निकलता है इसे को अंतर चक्र बोलते हैं इसी प्रकाश के वारण से उसको प्रवृत्ति स्थिति संवृत्ति का अधिकार मिल जाता है शिव की तरह वो सृष्टि स्थिति संवार करने मिल जाता है क्रिएशन मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन इस तीन की जो साइकिल है संसार को बनाना उसका पालन करना उसको वापस अपने में समालेना ये गुण किसका हो जाता है आँखों का नाक का कान का जबान का त्वचा का ये गुण हो जाता है क्या वो संसार का निर्माण कर सके उसका पालन कर सके और उसका संवार कर सके यानी मूड को भी वो अधिकार देने की क्षमता रखती है तो स्वयं की क्षमता के बारे में क्या अंदाज हम क्या अंदाज लगा सकते हैं कि जो मूड को भी शिव बना सकती है तो स्वयं क्या होगी स्वयं तो साक्षात शिव है ही क्योंकि ये सब चीज़ हम क्यों पढ़ रहे हैं ताकि हम आत्मा का गौरव समझ सकें आत्मा का गौरव संसार के किसी भी अन्य वस्तु के गौरव से अधिक है क्योंकि अन्य किसी भी वस्तु का गौरव उसी के वजह से है उसी के चक्र की वजह से उसी के उसी का जो सहांतरेण चक्र है जो अंतर चक्र है उसका उसके ही कारण यह आज कुर्सी कुर्सी इसलिए है कि इसको चेतना का स्पर्श यह संसार इसलिए है कि वो चेतना का स्पर्श तो चेतना के स्पर्श का उदाहरण अगर हम देखें आसमान में हवाई जहाज़ उड़ रहे हैं पक्षी उड़ रहे हैं झरने कलकल कर रहे हैं नदियां बह रही है कहीं विस्फोट हो रहे हैं कहीं लोग चिल्ला रहे हैं कोई बातें हो रही है कहीं लड़ाई हो रही है कहीं सत्संग हो रहा है कई प्रवचन के मंदिर की घंटे बज रही क्या है ये सारी जो लग्दग झाति है संसार में वो समस्त उस चैतन्य के स्पर्श की वजह से अन्यथा सब कुछ जड़े और उस चैतन्य के स्पर्श से हर जगह हलचले संसार की समस्त हलचलें उसी एक स्पंद की प्रथम हलचल का परिणाम है जिसको आज संसार की समस्त हलचल पैदा हो जाती तो वो कहते हैं कि सहाांतरण चक्र ने प्रवृत्ति स्थिति सवृत्ति यानी संसार को बनाना उसका पालन करना और संवार करने का अधिकार देने की क्षमता रखती या ना अगर आप कहें कि हम किसी को प्रधानमंत्री बना सकते हैं तो बनाने वाला प्रधानमंत्री से बड़ा है क्योंकि उसको किंग मेकर बनाना किंग मेकर है वो तो किसी को राजा बना सकता है तो राजा से बड़ा है वो किसी अंग को शिवता प्रदान कर सकता है तो पक्का है कि वो स्वयं तो शिव ही है और शिव से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता तो इस तरह से हम आज ये दो सूत्रों पर अपना अध्ययन किया और इन दो सूत्रों को समझने का प्रयास किया चूँकि इन चीज़ों को समझना एकदम हमारी सामान्य बुद्धि के लिए बहुत आसान नहीं होता इसलिए इनको कई तरह से इधर से उधर से कई न कई उदाहरणों से हमको समझने का प्रयास करना पड़ता है और फिर भी कभी ऐसा लगता है कि कोई बात समझने के लिए हम आपस पर डिस्कशन भी कर सकते हैं इसीलिए साढ़े आठ से नौ का टाइम ऐसा होता है कि तो जब हम आपस में इन बिंदुओं पर चर्चा कर सकते हैं या कभी हम इस कार्यक्रम के बाद दस बीस मिनट रुक भी चर्चा कर सकते हैं तो आज की थी क्योंकि आगे का जो है अभी विस्तार इतना समय नहीं आज समाप्त हो चुका समय तो आज का कार्यक्रम अपन समाप्त ही करते हैं